आज चौदह जून दो हज़ार अठारह गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप हाँ सबका स्वागत है आज भाई नारायण जी मे वर्ड का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं उन्हें विशेष तौर से हम सब गुरु भाइयों की ओर से बधाई स्वस्थ रहें चिरंजील रहें और इसी तरह से सदा अध्यात्म की साधना करते रहें इन शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य का, अध्ययन इस आश्रम में कुछ हफ्तों से कर रहे हैं और ये आश्रम पूर्णतः काश्मीर शिवदर्शन पर आधारित विश्व बंधुत्व तो की भावना को लेकर एक सार्वभौम धर्म की कल्पना को साकार करने का एक प्रयास जिसमें हम मानव मानवधर्म हमारे क्या कर्तव्य हैं और कॉस्मोगी यानी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना और उसके आधार पर हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को निरूपित करना ये यह हमारे यहाँ पर उद्देश्य होता है और ये करने के दौरान हृदय में आस्था विश्वास और दृढ़ता शांति ये सब हमारे पल्लवित होते रहे एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो का विकास हो जहाँ रहता है प्रेम से परिपूर्ण हो वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त हो जहाँ वो विश्व को एक ठीक दिशा दे सके और समाज का मार्ग दर्शन कर सके ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हम लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते सबसे पहले ज़रूरत है कि हम स्वयं को बदलें स्वयं के भीतर के परिवर्तन लाए और काश्मी दर्शन का मानना है कि जब हम कोई परिवर्तन स्वयं में लाते हैं तो वो परिवर्तन स्वयं समाज में परिलक्षित होने लगता है हम ये परिवर्तन लाने के लिए दूसरों को प्रेरित करने से पहले स्वयं में ही परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं क्योंकि जैसे प्रसिद्ध कावर भी है चेंज जिस परिवर्तन को आप समाज में देखना चाहते हैं उस परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से करें हमारे आश्रम की एकमात्र प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस विश्व को देखता है परमेश्वर की नजर में विश्व कैसा होगा हमारी नज़र में तो ऐसा है कि कुछ अपने हैं कुछ पराये हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं ऐसे विभिन्न रंगों से भरा हुआ संसार दिखाई देता है उसमें सुख भी है दुख भी है लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो कैसा होगा? परमेश्वर की नज़र में तो ऐसा होगा जैसा मेरी नज़र में मेरा शरीर क्योंकि ये इस शरीर से जब मेरी अहंता है ये शरीर मैं हूँ तो मैं इस शरीर की इस उंगल को भी मैं समझता हूँ आँख को भी मैं समझता हूँ मन बुद्धि अहंकार को भी मैं समझता हूँ ऐसे ही परमेश्वर इस ब्रह्मांड को मैं की तरह देखता है। कि मैं ही हूँ मेरा विकास है क्योंकि एकमात्र सत्ता के सिवा कुछ और नहीं है इसके पीछे वैज्ञानिक भी हैं कि जब विश्व का या कहीं यूनिवर्स का आगाज हुआ उसने अपना एक रूप लिया तो शुरू को रखने के पीछे जो मटेरियल कॉस्ट था निमित उपादान कारण वो उपलब्ध नहीं था तो जैसे आज हम अगर मटली बनाएंगे तो मिट्टी उपलब्ध है चित्र बनाएंगे तो कैनवास उपलब्ध है रंग उपलब्ध है मकान बनाएंगे तो ईट उपलब्ध है सीमेंट है लोहा है ये सब उपलब्ध है ये हमारे उत्पादन के कारण कह है मटेरियल कॉस्ट लेकिन जब परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया उस समय कोई मटेरियल कॉस्ट या उपादान कारण उपस्थित नहीं थे इसलिए उसने स्वयं को ही इस रूप में अभिव्यक्त किया उसने परम विश्व का मैनिफेस्टेशन किया अभिव्यक्ति दी विश्व को तो अपने ही स्व से अपने ही अंत से इस ब्रह्मांड को बनाया आप उसको संसार को जब तो देखते हैं तो योगी के दृष्टि में माता तो परमेश्वर दिखाई देती है समस्त संसार उनको ईश्वर का रूप दिखाई देता है उसमें सिवा ईश्वर के और कुछ भी नहीं है जैसे कि हम विभिन्न गहनों को देखें तो जोहरी को मात्र उसमें सोना दिखाई देता है उसके रूप से उसको कुछ लेना देना। उसको ये देखता है कि इसको दस किलो सोना है दस किलो सोनों के आभूषण है इसमें नब्बे सोना दिखता है घर इतनी कीमत हो सकती है उसको डिजाइनर्स को भी है, उसको मालूम है कि जब चाहे अपन डिजाइनर बदल सकते हैं इसी तरीके से परमेश्वर इस संसार को जब देखता है तो उसको विभिन्न रूप में दिखाई देता है उसको अपना ही विकास दिखाई देता है और योगी को भी वो दृष्टि मिल जाती है जो परमेश्वर की दृष्टि और वो भी इस संसार को इसी दृष्टि से देखता है कि ये सब कुछ मैं हूँ मेरा ही विकास है और मैं ही इस सब रूपों में परिलक्षित हो रहा हूँ प्रतिबिंबित हो रहा हूँ जो भी मेरा है वो इस संसार का इस तरह से जब वो देखता है तो उसके हृदय से घृणा ईर्षा प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाता है। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा वो स्वयं से निकालना चाहती वहाँ पर पाप पुण्य का कोई अस्तित्व समाप्त हो जाता पाप का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है पुण्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े बंधन हैं पाप भी बंधन है कर्म फल के जनक हैं और पुण्य भी बंधक हैं वो भी कर्मफल के जनक हैं मात्र जो कर्मफल से मुक्त है वो है प्रेम जो कर्मफल से मुक्त है शुद्ध प्रेम कर्मफल से मुक्त है पाप भी करेंगे तो फूल फल भुगतना है पुण्य करेंगे तो भी फल भुगतना है लेकिन प्रेम करेंगे तो फल नहीं भुगतना अगर हम किसी को उपकार करते हुए कुछ दान देते तो हम पुण्य की भावना से दान देते कि हमने काम बना दिया और अंतर, अंतर अंतर उम्मीद करते हैं इस पुण्य के फल से मुझे सुख प्राप्त होगा जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसको न्याय संगम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जस्टिफाई करते हैं क्या करें करना ही पड़ता है जमाना ही ऐसा है हम उसकी बगैर रह ही नहीं सकते तो हम उसको बुरे काम को सही ठहराने का एक प्रयास करते जैसे हम टैक्स की चोरी करें तो हम कहते कर ही नहीं सकते इसके काम नहीं चलता करने पड़ेगा बहुत सारे ऐसे काम हैं हम जो करते हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ को दबा कर करते तो ऐसे भी किसी कार्यों के लिए हमको फिर कुछ न कुछ परिणामों से तापका होता है वो परिणाम लेकर आने वाले वाहक हमारे लिए हमारे विरोधी प्रतिस्पर्धी या बुरे लोगों की तरह हमको दिखाई देते हैं हमको ऐसे दिखाई देते हैं और इस आदमी ने मेरा बहुत बुरा कर दिया सचमुच में वो आदमी तो शिव क्यों है क्योंकि शिव के सिवा आपको चाहिए लेकिन उसमें जो बुराई दिखाई दे रही है वो हमारे कर्म फलों का प्रतिबिंब है कोई भी व्यक्ति जो हमको दिखाई देता है वो हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत बुरा है इसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया यह इस व्यक्ति ने मुझे हैरान करके कर रखा तो वो व्यक्ति तो अपने आप में सिवा शिव की ओर कुछ नहीं शिवत्ता तो उस व्यक्ति का मूल स्वरूप है लेकिन उसके अंदर जो विपरीतता दिखाई देती है एडवर्सिटी दिखाई देती है वो विपरीतता हमारे कर्मफल का प्रतिबिंब। है ये जो बातें हम कह रहे हैं हमें आश्रम में कई बार कह चुके हैं लेकिन समय समय पर क्योंकि हमारे बोध की क्षमताएँ सीमित है, इसलिए कई बातें हमको पुनः पुनः कहना होती हैं क्योंकि पुनः पुनः कहने से ही वो बात हमें सत्य की तरह हमारे बोधित हो पाती है कई बार एक बात एक बार कह लेने से हम शायद इतने सक्षम नहीं हैं कि हम सब समझ पाए इसलिए हम उन बातों को कई बार पुनः पुनः कहने का प्रयास करें तो शैव दर्शन विशेषतः जो अद्वैत शैव दर्शन है जिसका मूल स्थान कश्मीर में था और जहाँ पर अभिनवगुप्त पादाचार्य ने बैठकर ये समस्त साहित्य एकत्रित किया इसको लिखा और समय के साथ डक गया था एक हिंदुस्तान के समय आया था मुगलों का राज था उस समय उन्होंने साहित्य को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया उसके बाद विदेशों में हम हाँ पर लंबे समय तक शासन किया उस दौरान में हमारे इन धरोहर को अपार शक्ति प्राप्त कई ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं लेकिन धन्यवाद है और लक्ष्मण ज्यो महाराज को जिन्होंने पिछली सदी में इस विश्व धर्म को पुनः जीवित किया तो काश्मीर शिव दर्शन और आज इस काश्मीर शिव दर्शन को समझने वाले और पढ़ने वालों की संख्या धीरे देर धीरे पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है शायद आपको जानकर हैरानी भी होगी कि काश्मीर शिव दर्शन को पढ़ने के विभाग मॉस्को यूनिवर्सिटी में है जर्मनी में है अमेरिका में है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में काश्मीर विषय दर्शन पढ़ाया जाता है इंडोलॉजिकल स्टडीज के अंतर्गत बहुत सारी विश्व की जो अग्रणी संस्थाएं हैं अग्रणी विश्वविद्यालय हैं वो काश्मीर दर्शन के विभाग एवं में उनमें पढ़ाया जाता है इसके पीछे कारण एक ही है कि विज्ञान संबंध धर्म की परिभाषा जो काश्मीर विषयदर्शन करता है इतनी अच्छी व्याख्या और परिभाषा विश्व में किसी और धर्म में नहीं की गई हर जगह एक सीमाएँ हैं कुछ हमारे हैं तो कुछ बराएं हैं कुछ हमारे धर्म ही है तो कोई विधर्मी है हमारे धर्म कहता है कि हमारे धर्म को मानो और बाकी जो हमारे धर्म से बाहर हैं वो विधर्मी है लेकिन काश्मीर शेर दर्शन कहता है कि हम सब एक हैं, जैसे एक कार है उसमें टायर है हम कहेंगे तो बड़ा अचूत तुम तो जमीन से जुड़ा गंदगी इकट्ठी करता है हम कहेंगे सीट है वो तो बहुत ऊँच कुल्की है और स्टेयरिंग तो बहुत ऊंची चीज़ है क्योंकि ये गाड़ी की दिशा देती है लेकिन सत्य यह है इन सबको मिलाकर एक आर बनी अगर इनमें कोई भी आदमी गलत काम करे टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकेंगी स्टेयरिंग खराब हो जाए तो गाड़ी चल नहीं पाएंगे हर कुछ समाज के विभिन्न घटक आपस में जब क्योंकि सन में ताल में या ऑपरेशन में काम करते हैं तभी एक ये सुसलित विश्व व्यवस्था काम कर सकते इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं है कोई छोटा छोटा चुट नहीं है ना कोई अपना है ना कोई परा है ये भावना शिव दर्शन प्रबलता से घोषित करता है क्योंकि सब कुछ शिव है उसमें जो एडवर्सिटी दिखाई देती है वो हमारे अपने प्रतिबिंब में अगर दर्पण देखें और हमारा चेहरा उसमें विकृत दिखाई दे तो दर्पण की गलती नहीं है ये हमारे चेहरे की समस्या है अगर हमारे चेहरे पर काली होती है तो उसमें दर्पण क्या करेगा वास्तव में हम जिन लोगों को कहते हैं बुरे हैं वो सचमुच में हम अपना दर्पण देख रहे हैं क्योंकि हमको जो उसमें जो बुराई दिखाई दे रही है इसलिए दिखाई दे रही है कि हमारी कुछ कामनाओं की पूर्ति उस व्यक्ति के कारण नहीं हो पा इसलिए वो लोग हमको बुरे लगते हैं और हमारे कामनाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण हमारा कर्म ही जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति तो उस कर्म फल का वाहक है व्यक्तित है तो हम उसको निबटते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए बुरा क्योंकि हमारी दृष्टि उस सीमित तक के बाहर नहीं आ पाती तो परमेश्वर को किसी सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता वो ईश्वर सार्वभौम है और वो समय से परे है इसलिए जो हमने पिछली बार परिभाषा पढ़ी थी कि देश काल विशिष्ट जो परमेश्वर है वो देश काल से परे है मीन्स स्पेस और टाइम से परे है विशिष्ट है देश और काल से विशिष्ट है उसका कारण है कि वो देश और काल की सीमाओं में होने वाले विकार से मुक्त है अगर हम एक गणित पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं बिंदु की क्या परिभाषा है जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊँचाई है अब हम कहें बिंदु में विकार उत्पन्न कर दो किसी की क्षमता है क्या बिंदु में विकार उत्पन्न करने बिंदु में विकार उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उस पर जब आकार ही नहीं है तो उसको विकार कैसे पैदा करेंगे विकार विकार वहीं उत्पन्न होता है जहां आकार है आकार मान्य अंतरिक्ष का प्रभाव जहाँ अंतरिक्ष का प्रभाव है वहाँ पर विकार उत्पन्न होगा एक बिंदु में इसलिए विकार उत्पन्न नहीं हो सकता कि वो अंतरिक्ष के सीमाओं से मुक्त है जिसमें लंबाई है ना चौड़ाई ना ऊंचाई है ना सिंगल डायमेंशन भी नहीं है उसमें जीरो डायमेंशन इसलिए काश्मीर शिव दर्शन परमेश्वर शिव को शून्य कहता कि ईश्वर शून्य स्वरूप है उसका न कोई आकार है न कोई विकार हो सकता है आकार में ही विकार आता है जहाँ आकार नहीं है तो विकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता दूसरा विकृति पैदा करने में समय का उपयोग होता समय है जो क्षय करता जैसे है जैसे हमारा शरीर है उम्र के साथ बढ़ता जाता है उसमें क्षय उत्पन्न होने लगता है तो बचपन से जब बड़ा होता है बड़ा होने का अधेड़ हो जाता है उसका बूढ़ा हो जाता है उसका बीमार रहने लगता है और अंततः तो वो इस शरीर से मुक्त हो जाता है शरीर को छोड़ देता है लेकिन ये शरीर ही कंटिन्यूस लगातार विकृत होता है क्यों विकृत होता है समय के प्रभाव से हम जन्मते हैं समय के अंतर्गत इसलिए समय के अंतर्गत मृत्यु अवश्य भावी है जो समय से परे है जैसे है बिंदु अंतरिक्ष से परे है ऐसे ही बिंदु समय से भी परे है ये बात वैज्ञानिक तथ्य है आइंस्टीन ने सिद्ध कर चुके हैं कि जहाँ पर अंतरिक्ष नहीं है वहाँ पर समय की कोई अवधारणा संभव नहीं समय वहीं पर होता है जहाँ अंतरिक्ष जहाँ अंतरिक्ष नहीं है वहाँ समय भी नहीं इसलिए हम उसको परमेश्वर को आदिकाल से महाकाल कहते हैं महाकाल का मतलब होता है कि जो समय का स्वामी है बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम इसलिए हम उसको देशकाल विशेषणी संबोधन किसको कहते हैं आत्मा को आत्मा को बोलते हैं देशकाल विशेषणी जहाँ पर कि उस आत्मा पर न तो देश का या न स्पेस का न काल का या समय का कोई प्रभाव होता है ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि देश काल दोनों आत्मा पर अपना विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकते वो आत्मा न तो बूढ़ी होगी क्यों बूढ़ी नहीं होगी क्योंकि वो समय के प्रभाव से मुक्त है अगर उसने अंतरिक्ष भी गहरा है तो समय और अंतरिक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जहाँ समय है वहाँ अंतरिक्ष है उससे मुक्त हो ही नहीं सकता और जहाँ अंतरिक्ष है वो समय से मुक्त नहीं हो सकता लेकिन जहाँ समय नहीं है वहाँ अंतरिक्ष भी नहीं है वो फिर समय और अंतरिक्ष से मुक्त है इसलिए परमेश्वर शिव समय और अंतरिक्ष से मुक्त है क्योंकि वो शून्य स्वरूप है कोई आकार नहीं दूसरी बात जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं जो भौतिक शास्त्र पिछले सौ साल में विकसित हुआ है वो कहता है कि जब कोई घटना होती है तो उस कोई घटना एक प्रयोग है एक एक्सपेरिमेंट एक है और हर प्रयोग में एक प्रयोगकर्ता होना जरूरी है। कोई भी प्रयोग बिना प्रयोगकर्ता के नहीं होता एक सामान्य भी हमारा अनुभव कि लेबोरेटरी में हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग होगा चलो घर पर भी अगर हमें एक मटकी भी बनाएंगे तो मटकी बनाने वाला प्रयोग है अगर हम भोजन बनाने जाते हैं तो जो हमारी पत्नी या हमारी बेटी या बहू जो भोजन बनाती है तो भोजन बनाने वाली उस प्रयोग की प्रयोग करता है तो आधुनिक भौतिक शास्त्र कहता है कि उस प्रयोग में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है जैसे दाल बनाना है तो दाल बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हम कहीं गैस होना चाहिए बढ़िया वाला कुकर होना चाहिए दाल अच्छी क्वालिटी होना चाहिए उसमें नमक होना चाहिए उसमें बढ़िया वाली मिर्ची डलना चाहिए ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या उसके अवयव हैं दाल बनाने के लेकिन भौतिक शास्त्र का सबसे बड़ा अवयव है दाल बनाने वाली हम उसको तो बोलिए दाल बनाने में दाल बनाने की दाल के जो मसाले हैं जो दाल है उसको गर्म करने की व्यवस्था है उसको प्रेशर कुक करने की व्यवस्था है वो व्यवस्था निर्जीव व्यवस्था उसके पीछे एक सजीव व्यवस्था जरूरी है अन्यथा कोई भी सिस्टमेटिक काम नहीं हो सकता इस बात को हम अक्सर भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूलेंगे हम एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग का आँख खड़ खड़ के रिजल्ट देखते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें प्रयोगकर्ता सबसे महत्वपूर्ण एक यूनिट है प्रयोग एक इकाई है एक प्रोजेक्ट है और उस यूनिट में उस इकाई में उस प्रोजेक्ट में अगर सब कुछ को जोड़ा जाए तो प्रयोग करता सबसे महत्वपूर्ण तो कोई भी चीज़ ले लो दाल बनाने से ले लो चाहे ब्रह्मांड बनाने की बात करो ब्रह्मांड भी अगर जब बनाया गया तो उस समय भी एक प्रयोग करता था जब ब्रह्मांड बनाया गया उस समय अंतरिक्ष का भी निर्माण हुआ और उसी के साथ समय का निर्माण हुआ जो हमने पिछले से पिछले हफ्ते दो हफ्ते पहले बात पढ़ी थी कि परमेश्वर ने जब विश्व का निर्माण किया तो क्या पांच चीज़ें बने है? समय अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और अविद्या इग्नोरेंस ये पांच चीज़ों से अंतरिक्ष बना हुआ है पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है बहुत लॉजिकल बात जो काश्मीर शिवदर्शन में लिखी हुई है ऋषियों ने करीब 1200 वर्ष पहले उत्पल देव ने रची थी रचना ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य और वो बात लिखी है जो आज का भौतिक शास्त्र बोली अंतरिक्ष और समय परमेश्वर ने बनाया और अंतरिक्ष और समय जब बनाए तो उसको बनाने वाला निश्चय ही समय से परे था क्योंकि वो उस घटना का साक्षी थे जब हम दाल बनाते हैं तो दाल बनाने वाला दाल बनाने का एक साक्षी होता है जो पहले तो मन में दाल बनाता है कहा दाल बनानी है कितनी बनानी है एक कटोरी दाल लेते हैं एक चम्मच नमक डाल देते हैं छोटे वाला कुकर देते हैं और वो सब चीज़ें इकट्ठी करके उसको एक दाल बनाते हैं तो जो दाल बनती है तो दाल बनाने वाला दाल कैसी बनी है। इसमें दाल बनाने वाली जो महिला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे जब प्रमाण बनाना तो उस ब्रह्मांड में जो कुछ हमको दिखाई देता है उससे परे सबसे विशिष्ट सबसे महत्वपूर्ण जो इस ब्रह्मांड से परे हमको दिखाई देता है वो है इस ब्रह्मांड को बनाने वाला इस दाल को बनाने वाला है इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है और वो ब्रह्मांड को बनाने वाला ना होता तो ब्रह्मांड नहीं बनता दाल को बनाने वाला नहीं होगा तो दाल नहीं बनेगी ब्रह्मांड को बनाने वाला नहीं होगा तो ब्रह्मांड नहीं बनेगा और ब्रह्मांड को जब बनाने वाला है तो दाल को बनाने वाला दाल को मन में बनाता है फिर बाहर बनाता है ऐसे ही वो परमेश्वर अपने भीतर अपनी चेतना के अंदर इस विश्व का निर्माण करता है और फिर उस विश्व को बाहर उगलता है बाहर मैनिफेस्ट करता है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन करता है लेकिन वो बाहर मैनिफेस्ट करने पहले वो अपने भीतर बनाता है लेकिन जब उस ब्रह्मांड को बनाया उसके पहले अंतरिक्ष भी नहीं था समय भी नहीं था आज ये सिद्ध हो चुका है कि अंतरिक्ष के अपने अवयव हैं घटक हैं जैसे कि मकान को कहें क्या है तो हम बोलेंगे इसमें ईटें लगी इसमें सीमेंट लगा है, इसमें लोहा लगा है ऐसे ही हम कहेंगे अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष को हम पहले क्या समझते थे निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं है हवा तक नहीं है तो कुछ भी नहीं है लेकिन अंतरिक्ष तो है और जहाँ है लगा है उसकी सत्ता है वो बेसत्ता नहीं इसलिए आज हमें बड़ी विशिष्ट बात पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि क्या हम अपनी चेतना को वस्तु की तरह समझ सकते हैं जैसे क्या होता है कि कई लोगों कहते हैं अगर आत्मा है तो दिखाओ अगर भगवान है तो हमको दिखता क्यों नहीं भगवान को देखने की आँखें उलटना पड़ती आंखें भीतर की तरफ करना पड़ती है आत्मा का अनुभव करने के लिए अनुभव की जो हमारी पांच इंद्रियाँ हैं जिनका ऊर्जा का प्रभाव बाहर की तरफ ऊर्जा बाहर की तरफ प्रभावित हो रही है जैसे आंखें बाहर देखती हैं कान बाहर सुनते हैं नाक बाहर से सुनती है चमड़ी बाहर का छूती है जबान बाहर का चलती है इन पांचों इंद्रियों को इंट्रोवर्ड या अंतर्मुखी करना चाहिए इन अंतर्मुखित्व से क्या होगा इस अंतर्मुखित्व से परमेश्वर का बोध हो सकता है ये पांच इंद्रिया अपने आप में परमेश्वर को देखने में अक्षम है क्यों अक्षम है क्योंकि इन पांचों इंद्रियों के पीछे परमेश्वर बैठा है और इन इंद्रियों का उपयोग कर रहा है ये इंद्रियाँ कैसे देखेगी मैं अपने आप को कैसे देखूंगा मुझे अपने आप से बाहर आना पड़ेगा तब मैं अपने आप को देख सकूँगा लेकिन अपना एहसास असंभव नहीं है इसलिए हम वस्तु की तरह आत्मा को नहीं जान सकते ये आज की एक विशिष्ट बात है जब हम छठा हानि पढ़ने जा रहे हैं सिक्स चैप्टर ज्ञानाधिकार का वो छठा चैप्टर कहता है कि आत्मा को या चेतना को विकल्प की तरह हम नहीं जान सकते विकल्प का क्या मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं दूर से देखी कुछ दूरी से दिखाई दे हमने क्या शायद घड़ा रखा है लेकिन ऐसा लगता है ऐसा घड़ा है या पता नहीं कोई मटकी है या गिलास है ऐसा तो नहीं पत्थर रखा है तो हमारे मन में जब ये जो भिन्न भिन्न विचार आते हैं कि मटका है कि मटकी है कि गिलास रखा है या पत्थर रखा है या कोई काला रंग पोता है हमको से कहें लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं तो हमारे मन के विकल्प निश्चयता में बदलते चले जाते ने, ने, ने, तो नहीं नहीं कम से कम तो भी है है कुछ चीज़ है पत्थर तो नहीं है कुछ विशिष्ट बनावट है पास नहीं, नहीं पक्का है मटके इस तरह विकल्पों को हम नि करते जाते हैं और किसी एक निश्चय पर आके टिक जाते ये हमारी जो कॉम्बिनेशन है या ज्ञान प्राप्त करने की विधि है उसकी एक प्रक्रिया है प्रोसेस है वो प्रोसेस एक निश्चित रूप से विकल्पों पर आधारित है उन विकल्पों में से जो सर्वोत्तम विकल्प हमारी बुद्धि तय कर देती है वो विकल्प पर हम घोषित करते हैं कि यह हाँ ये है और वो हमारी मान्यता बन जाती है वो मान्यता गलत भी हो सकती है वो मान्यता सही भी हो सकती है लेकिन तात्कालिक रूप से हमको काम चलाने के लिए संसार चलाने के लिए एक मान्यता बनाना जरूरी है तो हमारी मान्यताएँ बनती है विकल्पों से हम अगर कहीं लाल हैं अंधरे में लगता पता नहीं लाल है कि नीला है कुछ ऐसा दिख रहा है हम कहते हैं लाल शायद लाल नहीं गैर लाल ऐसा हमारा फिर विकल्प होता लेकिन उसके बाद में जब हम प्रकट तक कुछ उजाला स्पष्ट हो जाता फिर नहीं, नहीं लाल है अब गैर लाल सब चीज़ चलेगी न नीला है न हरा है न पीला है न काला है वो लाल है ये हमारा एक दृश्य हो जाता है सारे विकल्प हट जाते हैं बाकी रंगों के पर हम कहते हैं लाल है लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा क्यों नहीं चेतना के बारे में ऐसा क्यों संभव नहीं है कि हम उसको विकल्प की तरह देख सकें? पूरी वैज्ञानिक बात है कि हमको परमेश्वर क्यों दिखाई नहीं देते आत्मा दिखाई क्यों नहीं देते उसके पीछे शुद्ध वैज्ञानिकता है कि हाँ हम विकल्प की तरह ईश्वर को क्यों नहीं जान सकते क्योंकि हम विकल्प क्या होगा ये ईश्वर नहीं है ये ईश्वर है ये आत्मा है यह आत्मा नहीं है ये चेतना है या चेतना नहीं है गैर चेतना पर मज़ेदार बात है कि दुनिया में गैर चेतना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं जहाँ है लगा है वो चेतना ही है गैर चेतना वाली जैसी कोई चीज ही नहीं है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो शिव से जुदा हो शिव से अलग हो तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा अगर हम कहेंगे कि ये चीज़ शिव है और ये शिव नहीं है अगर शिव ना है ऐसी भी कोई चीज़ होती दुनिया में तो ईश्वर भी हमको विकल्प की तरह दिखाई दे जाता है कि ये ईश्वर है और इसके आसपास ईश्वर नहीं है यह हमको दरी क्यों दिखाई दे रही है क्यों उसकी सीमा दिखाई देती है दरी की कि ये यहाँ तक दरी है और इसके बाद में दरी नहीं है जहाँ दरी की सीमा दिखाई देगी तो हम समझ लेते हैं दरी है। एक व्यक्ति क्यों दिखाई देता है तो उस व्यक्ति की सीमा दिखाई देती है कि यहाँ तक ये व्यक्ति है इसके बाद में व्यक्ति नहीं है इसलिए हमको यहाँ तक ये यह व्यक्ति है इसके बाद में व्यक्ति नहीं उन विकल्पों में से एक विकल्प निश्चय हो जाता है ये मटकी है क्योंकि हमको मटकी का आकार उसकी सीमा दिखाई दे जाती उसका रंग दिखाई दे दिया जाता और हमारा जो पूर्व अनुभव है संस्कार है वो हमको निर्णयात्मक बुद्धि उत्पन्न कर देते हैं कि हाँ ये मटकी है ये व्यक्ति है ये दरी है ये मकान है क्यों? कि इसकी सीमा दिखाई देती और वो सीमा के बाहर वो नहीं है वो सीमा के बाहर वो नहीं है लेकिन ईश्वर इसलिए दिखाई नहीं देता कि उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी सीमा होती तो वो भी दिखाई देता आत्मा की सीमा होती कि यहाँ तक आत्मा है यहाँ पर गैर आत्मा है यहाँ तक चेतना है इसके बाद गैर चेतना है लेकिन ये हमको क्यों नहीं दिखाई देता क्योंकि उसकी सीमा नहीं है हम उसको सीमा में हम उसको मंदिर में हम उसको मस्जिद में गिरजाघर में रूप में चित्र में नहीं बांध सकते क्योंकि उसके बाहर भी वही है उसके भीतर जो है उसके बाहर भी वही क्यों कि वो असीम है उस असीम को बांधने का कोई भी प्रयास हम तब कर सकें कि उस असीम से बड़ी कोई चीज़ हो जो तो उसके बाहर हम उसके लपेट सकें तो हम असीम को सीमा में बांध सकते लेकिन जिस चीज़ से लपेटने का प्रयास करेंगे वो भी तो वही है वो भी तो स्वयं ही है इसलिए हम किस चीज़ से उसको सीमित करेंगे यही कारण है कि अहम विकर्ष कोई विकल्प नहीं है अब ऐसे पढ़ें तो हमको एकदम समझ में नहीं आती बात कि अहम विमर्श कोई विकल्प नहीं है लेकिन अब हम इस बात को शायद ठीक से समझ पाएंगे कि अहम विमर्श विकल्प क्यों नहीं है हमको अपनी आत्मा का एहसास क्यों नहीं होता क्योंकि हमारी आत्मा विकल्प तरह की तरह हमको ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि हम तभी देख पाएंगे जब उसको चुन पाए ये आत्मा है और बाकी गैर आत्मा है गैर आत्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं विश्व में पूरा विश्व एक यूनिट है जिसके अंदर जो कुछ है शिव है और इसमें से एक रेती का कण भी ब्रह्मांड से बाहर नहीं भेजा जा सकता ब्रह्मांड के बाहर अगर आप एक रेत का कण भी निकल जाएगा तो ब्रह्मांड कोज हो जाएगा क्यों क्योंकि ये सब कुछ जो है समस्त अंतरिक्ष समस्त पदार्थ समस्त समय समस्त ऊर्जा और अविद्या यही मिलाकर ये ब्रह्मांड बना है अविद्या एक मैट्रिक्स है एक कैनवास है जिसके ऊपर ये ब्रह्मांड चित्रित है अविद्या वो मैट्रिक्स है जिसमें सीमाएं बना दी गई हैं हमको आदमी की सीमा दिखाई देती है दरी की सीमा दिखाई देती है मकान की सीमा दिखाई देती है ये उस मैट्रिक्स के कारण है जो सीमाएँ दिखाई देती हैं अमने हमको सीमा दिखाई नहीं दे अगर तो पदार्थ ही पदार्थ तो हमको फिर शिव शिव दिखाई दे देगा क्योंकि वहाँ असीम जहाँ दिखाई देगा वहाँ परमेश्वर ही दिखाई देगा जहाँ अरूप है असीम है जो ऊर्जा है अंतरिक्ष समय है सब कुछ परमेश्वर है लेकिन अंतरिक्ष समय पदार्थ और ऊर्जा चारों चीज़ें मिलकर भी इसको स्वरूप नहीं दे सकते पाँचवीं अविद्या इग्नोरेंस अज्ञान ये एक ऐसा सत्य है जो इस ब्रह्मांड का मैट्रिक्स इस ब्रह्मांड का कैनवास इस ब्रह्मांड का ताना बाना है जिसके ऊपर ये ब्रह्मांड बुना हुआ है जहाँ अविद्या है वहाँ पर हमको दिखाई देता है ये तो तुम हो ये तो मैं हूँ ये तो मेरे वाले हैं ये तो पराये लोग हैं ये तो बाहरी हैं ये स्वदेशी हैं हमको इस तरह के भिन्नता भरे संसार को देखने का कारण वो मैट्रिक्स है जिसको हम अविद्या कहो अविद्या मीन्स इग्नोरेंस हम शुद्ध ज्ञान से वंचित हैं अविद्या माया का मूल स्वरूप माया हमको वो दिखाती है जो ब्रह्मांड चलाने के लिए जरूरी सत्य नहीं दिखाई देती और जब सत्य दिखाई किसी को योगी को दे जाता है तो हम कहेंगे कि उसकी तीसरी आँख खुली इन दो चमड़े की आँखों से तो सत्य दिखाई नहीं देता लेकिन एक तीसरी है जिसको हम ये बोलते हैं आई ऑफ इंट्यूजन या अंतरदृष्टि की आँख ये वो आँख है जो सत्य दिखाई देती सत्य दिखाती है और सत्य दिखाने वाली जो तीसरी आँख उससे जब कोई दिखाई देता है तो हम कहते हैं प्रलय हो गया क्यों प्रलय हो गया क्योंकि जो विश्व व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई अब हमको रामलाल भी शिव दिखता है श्यामलाल भी शिव दिखता है अपने भी शिव दिखते हैं पराय भी शिव दिखते हैं ये मकान भी शिव दिखता है ये पत्थर भी शिव दिखते हैं फूल भी शिव दिखते हैं क्योंकि अब हमको सिवा शिव को कोई दिखता ही नहीं है जैसे ही तीसरी आँख खुलती है हमको हमारी आई या फिट्यूजन यानी हमारी जो अंतर चेतना की आँख है जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय नॉन सिक्वेंस जो बिना क्रम के ज्ञान मिलता है अक्रम ज्ञान यहाँ काश्मीर शिव दर्शन उसको बोलता है अक्रम ज्ञान बिना क्रम के जो स्पॉन्टेनियस एकाएक बर्स्ट की तरह ज्ञान मिलता है एकाएक आंख के सामने सत्य दिखाई देने लगता है, वो तब संभव है जब हमारी तीसरी आंख को ये तीसरी आँख है आई ऑफ इंट्यूशन, हमारे अंतर्दृष्टि की आंख, और वो जब दिखाई देता है तो हमको परमेश्वर अपने शुद्ध स्वरूप में दिखाई देता है यही कारण है कि हमको ईश्वर दिखाई नहीं देता क्योंकि आत्मा कोई विकल्प नहीं दो विपरीत विचार घड़ा गैर घड़ा एक साथ मन में विकल्प की तरह उत्पन्न हो सकते हैं और उनमें से हम एक यह है ऐसा निर्णय दे सकते हैं। लेकिन आत्मा कभी विकल्प नहीं हो सकती इसलिए विकल्प नहीं हो सकती कि उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है एक मटकी का प्रतिद्वंद्वी है घड़ा एक ग्लास का प्रतिद्वंदी है लोटा एक व्यक्ति का प्रतिद्वंदी है दूसरा व्यक्ति तो हर व्यक्ति का एक विकल्प है हर वस्तु का एक विकल्प है सिर्फ परमेश्वर का कोई विकल्प है नहीं है क्यों अब उसके दूसरे तर्क से समझ लें जो सर्वोच्च है वो एक ही हो सकता है जहाज का कैप्टन एक ही हो सकता है कैप्टन होंगे तो जहाज किस दिशा में जाएगा दो भी होंगे तो किस दिशा में जाएगा दोनों की अगर विपरीत मंशाएँ हुई तो जहाज किधर जाएगा इसलिए जो कैप्टन होता है वो एक ही होता है ऐसे ही ब्रह्मांड का जो कैप्टन है वो एक ही है जो उसकी मर्जी अंतिम निर्णय परमेश्वर की मर्जी अंतिम है क्यों अंतिम है क्योंकि उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है कोई दूसरा नहीं कि तुम्हारा तुमने निर्णय दिया हम उसको ओवर रूल कर देते हैं हटा देते तो तुम्हारा निर्णय अब हमारा निर्णय लागू हो जाएगा हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को और रूल कर देती लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है क्योंकि वो स्वातंत्र का स्वामी है काश्मीर शिव कहता है कि परमेश्वर पूर्ण स्वातंत्र का स्वामी है एप्सॉलिट फ्रीडम एप्सॉलिट फ्रीडम काश्मीर शिव की विशिष्ट अवधारणा है जहाँ वो समस्त शक्ति जो ब्रह्मांड में है उस समस्त शक्ति का एकमात्र स्वामी और समस्त शक्तियाँ जो यहाँ विश्व में विरोधी भी प्रतीत होती हैं जैसे मैं आपसे लड़ाई करूँ कुछ से लड़ाई करूँ तो मुझ में जो शक्ति है लड़ने की वो भी शिव की शक्ति और तुम में जो शक्ति वो भी शिव की शक्ति है यहाँ पर हम लड़ाई कर रहे हैं क्यों क्यों अविद्या के मैट्रिक्स में, में संभव नहीं अविद्या के स्टेज के ऊपर ये संभव है ये लड़ाई करना लेकिन शुद्ध रूप से विश्व विश्वोत्तर रूप से ये संभव ही नहीं है क्योंकि दोनों ऊर्जाएं एक ही तो जहां से निकली हैं उसके स्रोत के ऊपर वो विरोध ही नहीं विरोध तो हमारे मैट्रिक्स के ऊपर है विरोध तो हमारे अविद्या के कारण है मैंने जानता हूं कि तुम भी शिव हो और मैं भी शिव श्योर हम कुश्ती लड़ रहे हैं हम इसलिए कुश्ती लड़ते हैं क्योंकि हमको लगता मैं शिव हूँ ये शिवनी है या ये शिव हूँ मैं शिवनी हूँ या शायद हम दोनों शिवनी हैं शिव की बैठा है आसमान में इसलिए ये जो अविद्या है यही संसार चलाती है यह विश्व का मैट्रिक्स है और यही विश्व का आधार है यही ताना बाना है यही विश्व का एक सीमेंट है जिसने हमको बांध रखा है इस पूरे संसार को बांध रखा है इसलिए ऋषियों ने कितना सुंदर कहा है कि परमेश्वर ने अपने आप को पांच रूपों में बांटा अंतरिक्ष समय परमाणु परमाणु यानी मटेरियल अंतरिक्ष समय परमाणु ऊर्जा क्योंकि ऊर्जा के बघैर गतिविधि संभव नहीं और अविद्या इग्नोरेंस ये पांच घटक हैं आध्यात्मिक घटक है इस ब्रह्मांड के और इन पांचों घटकों से ये संसार चलता दिखाई देता है जबकि ये सब कुछ का स्रोत एक ही समय का स्रोत परमेश्वर शिव है अंतरिक्ष का स्रोत शिव हैं समय का स्रोत परमाणु का स्रोत ऊर्जा का स्रोत के ऊर्जा का एकमात्र समय वही है स्वतंत्र का स्वामी और इस अविद्या का स्रोत भी वही है उसी की शक्ति वो स्वतंत्र शक्ति अविद्या का रूप भी ले लेती परमाणु का रूप भी ले लेती अंतरिक्ष का रूप भी ले लेती समय का रूप भी ले लेती इसलिए वो अपने आप से इन पांचों को बनाता है और उन पांचों के द्वारा इस संसार के खेल को चलाता है ये एक प्रकार का त? परमेश्वर का मनोरंजन है रिक्रिएशन है जहाँ वो इस खेल में अपने आप को मस्त रखता है और इस खेल की तरह देखने की जो प्रवृत्ति है वो योगियों की होती है संसार को तो देखिए संसार एक खेल है असत्य नहीं है वेदांत कहता है कि संसार असत्य है योगी कहते हैं संसार असत्य नहीं है काश में दर्शन कहता है कि संसार असत्य नहीं है वो तो पूर्ण सत्य है जो कुछ दिखाई दे रहा है शिव है वो क्रिएटेड है वो परमेश्वर ने अपने आप को शिव ने अपने आप को इस परमेश्वर ने अपने आप को संसार के रूप में प्रकट किया है मैनिफेस्ट किया है एक्सप्लोर किया तो वह असत्य कैसे हो सकता है परमेश्वर एक ही है सत्य और असत्य कुछ है ही नहीं जो अगर असत्य होता संसार तो विकल्प हो जाता कि मेरी आत्मा सत्य है और संसार असत्य है तो जब हमको एक बैकग्राउंड होता है उसी में कुछ चीज़ दिखाई देती बिना बैकग्राउंड के कुछ भी दिखाई नहीं देता अगर हम एक बिंदु की कल्पना करें तो नहीं दिखाई देगी लेकिन सफ़ेद बोर्ड पर एक लगा लगाते तो दिखाई देगा क्योंकि उसके पीछे एक बैकग्राउंड है आप सफ़ेद पर सफ़ेद बिंदु बना दो नहीं दिखाई देगा लेकिन काले बोर्ड पर सफ़ेद बिंदु बना दो दिखाई देगा क्योंकि जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है वही विकल्प पैदा करता और उसी से दिखाई देता है लेकिन शिव के लिए कोई कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं गैर शिव कुछ है ही नहीं इसलिए हमको विकल्प की तरफ तो दिखाई देता यही हमारी आज की अवधारणा है तो हम इन धारणाओं को छठे आनिक पढ़ना जारी रखेंगे इसमें आठ आनिक हैं ज्ञानाधिकार में जो काश्मीर शिव दर्शन के ज्ञान को निरूपित करते हैं इसके आगे क्रियाधिकार आगमाधिकार और तब तो संग्रह अधिकार ऐसे चार चार बुक्स हैं इसकी पहली बुक हमारी चल रही है जिसमें छठा हानि अभी हमने पढ़ा या पढ़ते जा रहे हैं तो आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि नारायण जी में वड़े दीप प्रज्जवलित करेंगे और दादा टीके जोशी साहब का भी जन्मदिन अभी अभी गया लेकिन चूंकि उस समय वो बीमार थे उनका जन्मदिन मना नहीं पाए थे तो आज दादा को भी जन्मदिन की बधाई देते हुए उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आए बाबा चित्र के सामने दिव प्रच्वलित करें उसके बाद में आप सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं पंचोटी कॉलोनी में हम सब लोग पंचोटी होटल तक सब साथ में चलते हैं